एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम है तैयार हम नमस्कार हमने एक बात कही मैं आज आपका स्वागत है और थोड़ा सा माफी भी चाहता हूं क्योंकि आज का एपिसोड आपको थोड़ा देर से मिल रहा है हा नॉर्मली ये, ये एपिसोड आपको पांच बजे सुबह मिल जाते हैं मगर आज थोड़ी देर हो गई देर इसलिए हो गई कि कुछ मेहमान थे घर में तो पिछले दो तीन दिन यानी कि जो समय मुझे नॉर्मली रिकॉर्ड करने के लिए मिलता है वो समय नहीं मिल पाया बहुत अकलमंदी से ये सोचा था कि आज सुबह रिकॉर्ड कर दूंगा मगर वो सुबह साहब हुआ यू कि जब वो मेहमान जाने लगे ना तो उनके लिए कुछ खाना बनाकर यानी कि आप जानते हैं ना हम लोग के यहां तो वो सफर का खाना पूड़ी और आलू की भाजी वो दी जाती है थोड़ा अचार नमक प्याज ये सब तो साहब वो पत्नी ने बहुत ही अकलमंदी का इस्तेमाल करते हुए कल ही पूड़ी और आलू की भाजी बना ली थी तो पूड़ियां तो जैसे तैसे पैक करके रख दी गई और आलू की भाजी उसको भी पैक करके मगर फ्रिज में रख दिया गया अब साहब वो ये तय हुआ था कि सुबह उसको निकालकर रख लिया जाएगा हां आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज में क्यों रखना पड़ा देखिए साहब हम रहते हैं हैदराबाद में और यहां पर जाड़ा उतना नहीं पड़ता जितना कि उत्तर भारत में पड़ता है तो इसलिए यह शक हमेशा रहता है कि यदि रात का बना हुआ कुछ खाना बाहर रखा रह गया तो कहीं खराब ना हो जाए तो इसलिए उसको फ्रिज में रखा था अब साहब सुबह तो बददस्तूर हड़बड़ी में उठे उनको शायद चार बजे सुबह निकलने का था तो वो धरम पत्नी हमारी तीन बजे से उठ करके कुछ अपना इधर उधर खुटपुट करते हुए और उन्होंने चार बजे सोचा कि अब वो सब्जी निकाल कर पैक कर दी जाए वो मेहमान साहब भी जाने को तैयार थे और अपना नहाना धोना ये सब कर रहे थे अब साहब जब सब्जी की खोज शुरू हुई तो पता चला कि वो मिली नहीं अब देखिए फ्रिज तो सब्जी खा नहीं सकता और हम लोगों ने कल नहीं खाई थी वो मगर ये अवश्य हो सकता है कि फ्रिज के अंदर इतना सामान अस्तभ सॉरी सॉरी सॉरी मैं ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो सुनने के बाद मुझे चार बातें सुननी पड़ी तो यानी कि चलिए फ्रिज में जो रखा था वो मिला नहीं और कुछ इसके लिए मैं किसी और शब्द का इस्तेमाल या कुछ और कमेंट नहीं करना चाहता अब, अब यदि मैं पत्नी से यह कहूं कि फ्रिज में इतना सामान भरा हुआ है तुम उसमें ढूंढ नहीं पाई तो फिर उसके बाद मुझे क्या सुनना पड़ेगा वो आप तो साहब अकलमंद हैं समझ ही सकते हैं सोच भी सकते हैं कल्पना भी कर सकते हैं और जो महिलाएं सुन रही होंगी वो आ, आ, उन्होंने तय कर लिया होगा कि ऐसे व्यक्ति से क्या क्या कहना चाहिए तो खैर साहब वो सब्जी नहीं मिली तो मैं आज आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं उस विषय का प्रैक्टिकल करते हुए यानी कि वास्तव में उसको करते हुए मैंने जल्दी जल्दी पत्नी ने कड़ाही चढ़ाई मैंने कुछ आलू काटे कुछ टमाटर काटे और पत्नी थोड़ी मटर लाई और साहब हम लोगों ने आलू मटर टमाटर की सब्जी चढ़ा दी जब तक उन्होंने चाय पी मेहमानों ने तब तक हमारे आलू मटर टमाटर की सब्जी तैयार हो गई और वो ताजी सब्जी उनको पैक करके दे दी गई मगर अब सवाल ये उठता है कि यहां पर क्या ऐसी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं तो साहब बात ये है कि एक चीज होती है एहसास से जिम्मेदारी मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि वह एहसास से जिम्मेदारी था जिसने कि मेरी पत्नी को दोबारा वो सब्जी बनाने के लिए मजबूर किया मेहमान कहते रहे कि साहब जाने दीजिए अचार है और क्या दिक्कत है कुछ परेशानी नहीं मगर एहसास जिम्मेदारी था कि सब्जी अगर देनी है तो देनी है हम सबकी जिंदगी में यह एहसास जिम्मेदारी हमेशा बना रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उम्र अब देखिए यहां पर उम्र का ताल्लुक सिर्फ फिजिकल उम्र से नहीं है कभी कभी तो मानसिक उम्र बढ़ने के साथ भी एहसास जिम्मेदारी आ जाता है मैं यहां पर कुछ घटनाएं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहली घटना तो यह है कि मेरी बड़ी बेटी नौ साल की थी शायद और छोटी वाली नहीं नौ से बड़ी थी शायद ग्यारह बारह साल की थी और मेरी छोटी बेटी है जैसा कि आप जानते हैं उससे पांच साल छोटी है तो पांच छह साल की थी अब साहब हुआ ये कि स्कूल से दोनों बच्चे लौटे और जब वो घर पहुंचे तो ये उस जमाने की बात है जब मैं नैनीताल में हुआ करता था तो दोनों बच्चे लगभग एक ही समय पर स्कूल से लौटे थे मेरी पत्नी बीमार थी बीमार मतलब उसको बुखार आ गया और वो बुखार इतना तेज था कि वो बिस्तर में पड़ी हुई थी और उसने कुछ भी खाना बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी अब बच्चे स्कूल से लौटे अब आप मेरी तरफ मत देखिए मैं ये बता दूं कि मैं तो ऑफिस में था और मुझे पता भी नहीं था कि वो बीमार है तो जब वो पहुंचे बच्चे घर में तो पत्नी ने कहा कि बेटा ये ब्रेड रखी है ये खा लो और अभी हम उठते हैं तो फिर कुछ बनाते हैं परंतु अब देखिए वो बेटी जो मात्र 11-12 वर्ष की थी और जिसको कि खाने के लिए भी बहुत से बहुत समझाना बुझाना पड़ता था कि ये खा लो और उसको कुछ चीजें पसंद थी कुछ चीजें नापसंद थी उस तरह का था मगर इमीडिएटली मतलब फौरन उसने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मैं बना देती हूं और साहब उस छोटी सी बच्ची ने गैस चलाई क्योंकि वो मां को खाना बनाते देखती थी तो उसने सोचा कि मैं दाल चावल बना दू और उसने मां को दिखाकर पूछा कितनी दाल डालनी है कितना चावल डालना है क्या नमक क्या हल्दी वगैरह वगैरह सब बताते हुए और साहब उसने वो दाल चावल बना दिया मैं ये नहीं कहता कि 11-12 वर्ष की बच्ची खाना नहीं बना सकती मगर उस जिम्मेदारी को जो उसने उस पल में ओढ़ ली तारीफ केवल उस बात की है कि उस एहसास जिम्मेदारी ने कि मेरी जिम्मेदारी है कि जब अगर मां बीमार है तो उसकी कमी पूरा करना मेरा काम है वो जिम्मेदारी उठाकर उसने खाना बना दिया छोटी लड़की वो आराम से खाने बैठ गई और जब उसको दाल चावल दिया गया तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा कि मेरी छोटी बेटी को खाने की तारीफ करने की आदत है यानी कि आप उसको कैसा भी खाना दे दीजिए मगर उसको उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर नजर आ जाती है शायद मैं अभी इस पर थोड़ी सी बात बाद में करूंगा अभी तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उसके बारे में बताते हुए मुझे यह कहना जरूरी लगता है कि उसको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई पड़ जाती है तो यहां भी साहब उसको अच्छाई दिखाई पड़ गई उसने कहा कि मां यह जो खाना इसने बनाया है ना यह इतना अच्छा लग रहा है इस समय आप समझ सकते हैं नैनीताल में जाड़ा ठंडक और उसके बाद गरम खाना फौरन और ताजा बना हुआ और उसके बाद चूंकि मा, माने आसानी से मतलब आजादी दे दी थी तो बढ़िया से घी भी डाल लिया गया और साहब उसने उसको खाना शुरू किया तो खाती जाती थी एक एक और खाती जाती थी और दीदी की तारीफ करती जाती थी दीदी बहुत बढ़िया खाना बनाया क्या खाना बनाया है ऐसे कुछ कुछ कहती रही और थोड़ी देर खाने के बाद जब उसका पेट थोड़ा भर गया तो उसने दीदी के लिए एक अच्छी बात कही कहती है मां अब दीदी को बाकायदा खाना बनाना आ गया है तो अगर तुम चाहो तो इसकी शादी भी कर सकती हो <गराय> मेरे ख्याल से ये एक अल्टीमेट कमेंट था जो कि तारीफ के लिए किया जा सकता था तो वो उसने कर दिया बाद उसने कहा कि खाना तो बना <गरा Hassi> हां मगर अब मेरी पत्नी मुझे याद दिला रही है कि ये तो अल्टीमेट कमेंट तो दे दिया मगर उसके दिमाग में एक चिंता भी थी अब देखिए अभी तो मैं बड़ी वाली की जिम्मेदारी की बात कर रहा था अब आपको छोटी वाली की जिम्मेदारी की बात बताता हूं उसने क्या कहा उसने कहा कि मां खाना तो बना लेगी मगर इसके बाल कौन काटेगा अब मैं शायद आपको पहले बता चुका हूं या नहीं बताया तो अभी बता देता हूं कि मेरी बड़ी वाली बेटी के बाल बहुत ही घने और घुंघराले बाल छोटी के भी हैं वैसे ही मगर बड़ी वाली को चुकी परेशानी ज्यादा होती थी चोटी बनाने में और उसकी चोटी बनाने में बाल मतलब बाल काटना बाल बनाना यह एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था तो वो छोटी बेटी जो थी वो देखा करती थी कि साहब इस लड़की के बाल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं और कितना उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है तो उसने साफ बता दिया कि भाई ये जो आपने शादी की बात तो आप कर लेंगे अच्छा है मगर आप ये परेशानी भी ध्यान में रखिएगा तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं एहसास जिम्मेदारी का उम्र से ताल्लुक नहीं है एहसास जिम्मेदारी का ताल्लुक है आपके सोचने की मेच्योरिटी से अब मैं आपको यहां पर एक दूसरी घटना बताना चाहता हूं वो यह है कि हमारे एक मित्र हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो उनके अंदर इस उम्र में यानी कि हमारे मित्र हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे मित्र हमारे हम वयस यानी कि हमारे हम उम्र ही होंगे तो हमसे कुछ साल थोड़े छोटे हैं मगर उम्र परिपक्व हो चुकी है मैं ऐसा ही कह सकता हूं तो यह घटना कुछ दो तीन वर्ष पहले की है उनके घर से उनके मां बाप भाई ये सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता था और वो सब एक साथ रहते थे और उस घर के पालक वो हमारे मित्र थे तो मैंने उनको देखा है कि उनका व्यवहार ऐसा रहता था कि जब वो उनमें से कोई भी कहीं आता जाता था तो उनको कोई चिंता नहीं होती थी यानी कि वो ना तो माँ बाप के लिए बाहर जाकर हम लोग के शहर में तो सब रिक्शा कराने की परंपरा है ना कि आपको कहीं जाना है तो रिक्शा या ऑटो रिक्शा कर लीजिए तो नॉर्मली यदि आपका कोई वयोवृद्ध कहीं जा रहा होता है तो आप उसके लिए रिक्शा करा देते हैं या कोई बच्चा कहीं जा रहा होता है तो उसको स्टेशन छोड़ने जाना ये सब हमारी आ, मैं परंपरा तो नहीं कहूंगा मगर ये सब हमारे एनवायरनमेंट में पर्यावरण में बना हुआ है जैसे कि आपने शायद देखा भी होगा कि हमारे रेलवे स्टेशनों पर जितनी भीड़ होती है वो सारी भीड़ ट्रेन पर चढ़ने वालों की नहीं होती है वो भीड़ होती है उनको छोड़ने जाने वालों की यानी हमारे यहां सी ऑफ करना और रिसीव करना ये एक सिस्टम में बना हुआ यानी एक तरह की परंपरा है कि साहब सी ऑफ करेंगे और आपको रिसीव करने आएंगे अब, अब ये तो आपने भी देखा होगा साहब कि अगर कोई आ रहे हैं मसलन कोई जीजा जी या कोई फूफा जी आ रहे हैं तो जीजा जी और फूफा जी को लेने के लिए स्टेशन पर अब तो हवाई अड्डे पर भी कहना चाहिए यदि कोई नहीं पहुंचा तो भाई जीजा जी का और फूफा जी का मुंह फूल जाना बहुत स्वाभाविक है हो जाता है वो इसलिए कि परंपरा के अनुसार जीजा जी और फूफा जी जो है वो हमेशा सम्मानीय माने जाते हैं तो अब वो सम्मान आपके दिल में हो या ना हो मगर उस सम्मान को दिखाना आपकी जिम्मेदारी है तो हमारे ये मित्र जो थे इनको ये एहसास जिम्मेदारी शायद नहीं था या अगर उसको इस तरह से देखें तो ये एहसास जिम्मेदारी का दिखावा करना उनके उनकी आदत में नहीं मतलब शामिल था ऐसा कहना चाहिए अब सवाल यह है कि यह एहसास जिम्मेदारी है क्या देखिए मेरे विचार से ये जिम्मेदारी दिखाना केवल ये बताता है कि ये मतलब जिम्मेदारी का उठाना एक्चुअली मुझे यह कहना चाहिए जिम्मेदारी का दिखाना तो उसके बाद की बात है यह जिम्मेदारी का उठाना आपको यह दिखाता है स्पष्ट तौर पर कि आप दूसरे की परवाह करते हैं यानी कि हम यह नहीं कहते कि दूसरा अक्षम है यानी कि क्या वो आदमी अपनी मर्जी से रिक्शा नहीं कर सकता अरे भाई वयोवृद्ध हो गया है इतनी उम्र उसने गुजार ली तो रिक्शा तो कर ही सकता है क्या वो स्टेशन जो आदमी पहुंच गया वो अपने आप गाड़ी पर नहीं चल सकता चल सकता है जो हवाई जहाज या ट्रेन से आपके शहर तक पहुंच गया क्या वो आपके घर नहीं आ सकता आ सकता है अब सवाल यह है कि मैं क्यों जाता हूं मैं क्यों वहां पर पहुंचता हूं उसको छोड़ने के लिए या लेने के लिए मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं कि मैं आपकी परवाह करता हूं सामान भी अक्सर तो लोग कुली से उठवाते आप तो कुछ सामान भी नहीं उठाते और जब हम यह दिखाते हैं कि हम आपके लिए हैं, तो इससे एक स्नेह का बंधन बन जाता है मेरे विचार से यह स्नेह का बंधन जो आपने बनाया वो स्नेह का बंधन दिखाना भी चाहिए आपके दिल में प्यार है तो उस प्यार को बताना भी हमारा कर्तव्य है देखिए साहब मेरा विचार तो यह है कि यदि हमें प्यार है तो हमें वह प्यार बताना होगा दिखाना होगा हम मात्र यह कल्पना करके कि साहब हमें प्यार है तो अगला समझ जाएगा अरे भाई प्यार की कोई भाषा नहीं होती है इसलिए प्यार को न केवल कहने हो सकता है या आप न कहना जानते हो मतलब कहने अक्सर ऐसा होता है कि हिचकिचाहट होती है भाई आप नहीं कह पाते अरे भाई आप मैं उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूं जिसको कि आप फिल्मों में देखते हैं या जिसको आप जो अरे आप समझ रहे हैं छोड़िए माता पिता से भाई से मित्रों से सभी संबंधियों से दूर के संबंधियों से भी कभी कभी आप बहुत उनसे स्नेह करते हैं मगर उस स्नेह को आप प्रदर्शित करना नहीं जानते और कहना तो दरकिनार है वो कहते तो है ही नहीं हमारे यहां भारत में आई लव यू कहना वो सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में रह जाता है हम कभी अपने पिताजी से नहीं कहते आई लव यू मां से नहीं कहते आई लव यू वो हमारी हम तो ये समझते हैं कि वो हमारी परंपरा में ही नहीं है कम से कम मैं आपको अपने बारे में तो बता सकता हूं कि मैंने कभी भी अपने पिताजी या माताजी से ये नहीं कहा कि आई लव यू अब देखिए अब आप मुझसे ये ना पूछिए कि किससे कहा ठीक है वो वो बातें मैं यहां पॉडकास्ट में नहीं कह पाऊंगा तो अब सवाल यह है कि अगर आप कह नहीं सकते तो आपको दिखाना पड़ेगा और दिखाना भी ऐसे पड़ेगा कि अगला उसको समझ सके तो हम आपके लिए हैं हमारा सारा सारा स्नेह केवल यही दिखाने के लिए तो है कि हम आपके लिए तो भैया ये कैसे दिखाया जाए तो मैं मैं क्या कहूं मोटे शरीर के साथ मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति मैं यही कह सकता हूं कि इसके लिए जितने भी क्रैश क्रूड तरीका हो दिखाने का वो कर, वो इस्तेमाल करिए यानी कि भैया अगर जो हो सके तो हाथ पकड़ के गले लग के अरे स्टेशन जा रहे हैं छोड़ने जाके रिक्शा बुला के हाथ पकड़ के यदि चलने में दिक्कत है तो भैया हाथ पकड़ के सड़क पार कराने में या हाथ पकड़ के घर से घर के दरवाजे तक ले जाने में किसी ना किसी तरीके से तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि मैं आपकी परवाह करता हूं और देखिए अब इसी का विपरीत भी है कभी कभी आप किसी को नापसंद करते हैं मैं शत्रुता की बात नहीं कर रहा हूं शत्रुता यानी कि एनिमोसिटी है तब तो छोड़ दीजिए परंतु कभी आप किसी बात पर दिखाना चाहते हो कि साहब मैं मुझे आपकी यह बात पसंद नहीं आई तब क्या करेंगे तब उसके लिए तो सीधा तरीका है कि भैया तो आप कह दीजिए मगर अक्सर कह भी नहीं पाते मेरे घर में एक वृद्ध है महिला मैं कौन है छोड़िए जाने दीजिए परंतु काफी निकटस्थ महिला हैं और उनकी एक आदत है जिसको कि मैं वास्तव में मैं ये कह सकता हूं मुझे चिड़ है उससे क्योंकि वो यदि मुझसे नाराज भी है तो मुझे बताएंगे नहीं और होगा क्या कि वो कहेंगे साहब बता देंगे तो आपको बुरा लगेगा ऐसा मुझे लगता है कि ये उनके मन में चलता है परंतु ठीक है आप नहीं बताना चाहते मगर उसको किसी न किसी तरह से आपको दिखाना तो पड़ेगा तो मेरे ख्याल से जो मैंने तरीका अपनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं भाई मैं तो सीधी बात है कि अगर जो कभी ऐसा होता है और मैं आपकी किसी बात को नापसंद करता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं आपसे बात ही करना बंद कर देता हूं जो कि बहुत गलत बात है बेहद गलत मतलब इससे ज्यादा बड़ी गलती हो नहीं सकती अरे भैया बात करना बंद कर दोगे तो अगले को पता कैसे चलेगा मगर अब मैं नहीं कर पाता तो मैं आदर्श सिचुएशन में तो यही कह सकता हूं कि भाई आपको अपनी गतिविधियों से अगले को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं आपकी परवाह नहीं करता अब यहां पे जो आप परवाह करने पर करते उसका उल्टा करना शुरू कर दिए यानी कि जब वो जाने लगे तो उठिए ही मत जाने दीजिए चला गया कोई बात नहीं मत कराइए रिक्शा मत पकड़िए हाथ मत जाइए स्टेशन लेने या छोड़ने अब सवाल यह है कि अगला उस बात को आपकी नाराजगी समझेगा या नहीं समझेगा या नासमझी समझेगा तो साहब यह भी परेशानी है तो अब सवाल हमारी बात शुरू हुई थी जिम्मेदारी से तो जिम्मेदारी जब भी मैं दिखाता हूं या जिम्मेदारी जब भी मैं उठाता हूं तो उसमें एक आ, एक एस्पेक्ट यानी कि एक पक्ष उसका है उस जिम्मेदारी को उठाने वाला कौन है यानी कि वो कौन व्यक्ति है जो ये या तो उम्र की वजह से उठा रहा है या भावना की वजह से उठा रहा है या कोई अन्य कारण है कभी कभी ऐसा भी आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा होगा कि कुछ बीएसएफ के जवान अपने एक शहीद साथी की बहन के विवाह में उसके भाई का फर्ज निभाने के लिए पहुंचे उन्होंने वो सभी काम किए जो कि उसका भाई करता और वो पूरी टीम बीएसएफ के जवानों की छुट्टी लेकर उसकी बहन की शादी में गए और वहां जाकर उन्होंने वो सब कर्तव्य किए मैं ये नहीं कहता कि वो प्रेमवश नहीं होंगे परंतु यहां पर एक जिम्मेदारी भी उठाई गई उन्होंने कहा भाई के जो भी कर्तव्य हैं हम वो सब पूरे करेंगे तो ये कर्तव्य क्यों पूरे किए गए प्रेम रहा एक बात और दूसरी बात यह कि उस प्रेम का प्रदर्शन करना उनको लगा कि इस प्रेम का प्रदर्शन करना भी मेरा कर्तव्य है तो मैं ये समझता हूं कि जब मैं जिम्मेदारी उठाता हूं तो मुझे सबसे जरूरी बात यह है कि बताना भी होता है कि यह जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं और यह तो आप समझ ही सकते हैं कि इसको बताने के बहुत से तरीके हो सकते हैं हां एक बात आपको यहां पर और बता दू कुछ लोग आ, क्या बोलते हैं उसको ढपोर शंख वो भी होते हैं यानी कि वो जिम्मेदारी उठाते नहीं बस बताते हैं यानी कि हमारे एक मित्र हैं जो कि अक्सर एक बात कहते हैं कि काम काम की फिक्र करो फिक्र का जिक्र करो और अगर न जिक्र करो न फिक्र करो तो कम से कम फिक्र का जिक्र करो मैं मुझे लगता है शायद मैं सही कह रहा हूं त्रिवेदी साहब आप इसको सही करिएगा क्योंकि मेरे मित्र त्रिवेदी साहब का ये बहुत प्रिय बात है जो कि वो करते नहीं हैं, मगर कहते जरूर हैं। वो तो काम भी करते हैं काम की फिक्र भी करते हैं और जिक्र तो कभी कभी ही करते हैं मगर खैर तो यहां पर कहना सिर्फ ये है कि भैया फिक्र करो या मत करो मगर जिक्र करो तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप फिक्र करो या मत करो जिक्र करो मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं कि भैया काम अगर कर रहे हो परवाह कर रहे हो तो उसका जिक्र जरूर करो ठीक है तो अब साहब आज की बात यहीं पर खत्म करता हूं और हम लोग इस बारे में अभी फिर और बातें भी करेंगे और अब तो साहब मेरे को एक जिम्मेदारी यह आ गई है कि मेरा सोवा एपिसोड आ रहा है मुझे उसकी चिंता करनी है और आप यह चिंता कर रहे हैं कि साल के आखिरी एपिसोड में भी एक तो देरी और ऊपर से जिम्मेदारी तो भैया मेरी जिम्मेदारी तो यह है कि मैं आपको कोई एक बात तो अपनी ऐसी बता दूं जिसको कि आप याद करें रात साल भर अरे भैया साल भर याद करने के लिए यही बात है कि जिम्मेदारी निभानी है जिम्मेदारी निभानी इसलिए है क्योंकि हम आपकी परवाह करते हैं और हम आपकी परवाह करते हैं तो भैया मुझे आपको बताना भी है कि हम आपकी परवाह करते हैं तो आज के लिए बस और नया साल आप सभी को मंगलमय हो अभी हालांकि थोड़ा समय बाकी है मगर चलिए ठीक है आज ही से हैप्पी न्यू ईयर शुरू करते हैं अगले चार दिन तक हैप्पी न्यू ईयर करते ही रहेंगे तो साहब नया साल आपके लिए मंगलमय हो ईश्वर करे कि पिछले साल में जो भी कष्ट दुख हमने झेले हो अब अगले साल भगवान हमको उनसे दूर रखे और चलिए हम लोग आज की बात यहीं पर खत्म करें और साहब नमस्कार फिर मिलेंगे एक दूसरे से करते है प्यार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वा... ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम हैं तैयार हम